श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग साधना तथा दिव्योन्माद श्री रामकृष्ण देव की रागात्मिका पूजा को देखकर काली मंदिर के खजांची आदि कर्मचारियों की जलपना तथा मथुर बाबू के समीप समाचार भेजना हृदय कहता था कि श्री रामकृष्ण देव के इस प्रकार के आचरण को देखकर उनके मन में आशंका होने पर भी किसी दूसरे से उस सम्बंध में कहकर परामर्श लेने का कोई उपाय नहीं था क्योंकि वह व्यक्ति कदाचित मंदिर के कर्मचारियों में उस बात को और अधिक फैला दे होते होते शायद वह बात बाबू लोगों के कान तक पहुँचे और उससे शायद मामा जी का कोई अनिष्ट हो जाए हृदय इसी बात को डरता था किंतु अब तो वह नित्य प्रति वैसा ही होने लगा तो उसे छिपाना भी कैसे संभव था कुछ अन्य लोगों ने भी पूजन के समय काली मंदिर में जाकर श्री कृष्ण देव के उन आचरणों को स्वयं देखा तथा खजानचे आदि कर्मचारियों से शिकायत की तब तो इन कर्मचारी लोगों ने भी काली मंदिर में स्वयं जा अपनी आँखों से सब कुछ प्रत्यक्ष देखा किंतु श्री कृष्ण देव की देवाविष्ट के सदृश आकृति अनेक निसंकोच आचरण तथा निर्भीक उदासीन भावों को देखकर वे लोग भी सहम गए और सहसा उनसे कुछ कहने अथवा निशेष करने में विफल हुए वहाँ से दफ्तर में लौटकर परामर्श करने के पश्चात उन लोगों ने निश्चय किया कि या तो भट्टाचार्य महोदय पागल हो गए हैं अथवा उन पर किसी भूत प्रेत का आवेश हुआ है अन्यथा पूजन के समय कोई भी इस प्रकार शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण नहीं कर सकता अस्तु उन लोगों ने यही सोचा कि देवी का पूजन तथा भोगराग आदि कुछ भी नहीं हो रहा है उन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया है अतः बाबू लोगों के समीप यह समाचार भेजना नितांत आवश्यक है मथुर बाबू के निकट समाचार भेजा गया उत्तर में उन्होंने कहलवा भेजा कि वे स्वयं शीघ्र ही उपस्थित हो उस संबंध में यथोचित व्यवस्था करेंगे और तब तक भट्टाचार्य महोदय जिस तरह पूजनादि कर रहे हैं वैसे ही करते रहें उसमें किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाई जाए मथुर बाबू का इस प्रकार का समाचार पाकर सभी लोग अत्यंत व्यग्रता के साथ उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे वे सोचने लगे कि बस अब की बार भट्टाचार्य महोदय का पद होना अनिवार्य है बाबू आते ही उन्हें हटा देंगे देवता की सन्निधि में अपराध भला देवता कब तक सहन कर सकते हैं मथुर बाबू किसी को बिना कोई सूचना दिए एक दिन पूजन के समय अचानक कानी मंदिर में पहुंच गए और बहुत देर तक श्री राम कृष्ण के क्रियाकलापों को देखते रहे किंतु भाव विह्वल श्री कृष्ण देव ने उनकी ओर ध्यान न दिया पूजन के समय माँ को लेकर प्रतिदिन वे इस प्रकार तन्मय रहते थे कि मंदिर में कौन आ जा रहा है इसका उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहता था और यह बात श्री मथुरा मोहन जी को स्वयं प्रत्यक्ष विदित हो गई तत्पश्चात श्री जगन के समीप बालक की भांति उनके सप्रेम आग्रह अनुरोधादि को देखकर वे समझ गए कि ये प्रकार प्रेमा भक्ति जनित आचरण है वे अपने मन में यह सोचने लगे इस प्रकार निष्कपट भक्ति विश्वास के द्वारा यदि माँ की प्राप्ति न हो तो और किस तरह उनका दर्शन मिल सकता है पूजन करते हुए भट्टाचार्य महोदय का कभी अश्रु प्रवाह कभी स्वाभाविक उद्दाम उल्लास और कभी कभी जड़ जैसी अचेतनता एवं निश्चल भाव तथा बाह्य विषयों में पूर्णतया ध्यान शून्यता यह सब देख कर, उनका हृदय अपूर्व आनंद से गदगद हो उठा वे यह अनुभव करने लगे कि दैवी प्रकाश से मंदिर वास्तव में समुद्भाषित हो उठा है उनको यह दृढ़ निश्चय हो गया कि भट्टाचार्य महोदय जगन की कृपा को प्राप्त कर कृतार्थ हुए हैं तदनंतर भक्ति पुनीत हृदय से एवं अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्री जगन्माता तथा तो उनके अपूर्व पुजारी को दूर से ही बारम बार प्रणाम करते हुए वे, वे कहने लगे इतने दिनों के बाद देवी की प्रतिष्ठा सफल हुई अब श्री जगन माता सचमुच यहां आविर्भूत हुई हैं और उनका पूजन भी ठीक ठीक संपन्न हो रहा है कर्मचारियों में से किसी को भी कुछ भी न कहकर वे उस दिन घर लौट कर गए दूसरे दिन मंदिर के प्रधान कर्मचारी को उनका यह निर्देश मिला भट्टाचार्य महोदय चाहे जिस प्रकार से भी पूजन क्यों न करें उनके कार्य में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाई जाए पूर्वोक्त घटनाओं को सुनकर शास्त्रज्ञ पाठक सहज ही में इस बात को अनुभव कर सकेंगे कि वैधि भक्ति की विधि बद्ध सीमा का अतिक्रमण कर श्री रामकृष्ण देव का मन उस समय अहेतुकी प्रेमा भक्ति के उच्च मार्ग की ओर अत्यंत तीव्र गति से अग्रसर हो रहा था इस प्रकार सरल तथा स्वाभाविक रूप से वह घटना उपस्थित हुई थी कि दूसरों का तो कहना ही क्या वे स्वयं भी उस विषय को उस समय हृदयंगम नहीं कर पाए थे उनको केवल इतना ही अनुभव हुआ था कि जगन के प्रति प्रगाढ़ प्रीति की प्रेरणा से वे उस प्रकार चेष्टादि किए बिना रह नहीं सकते मानो बलपूर्वक कोई उनके द्वारा उन कार्यों को करा रहा है इसलिए यह देखा जाता है कि बीच बीच में उनके मन में इस प्रकार की भावना उदित होने लगती थी मेरी यह क्या दशा होती जा रही है मैं ठीक मार्ग पर तो चल रहा हूँ इसलिए यह देखने में आता है कि व्याकुल होकर से जगदम्बा से वे प्रार्थना कर रहे हैं माँ मेरी ऐसी दशा क्यों हो रही है यह मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ मुझे जो कुछ करना है तू मुझसे करा ले तथा जो सिखाने का है उसे सिखा दे सदा तू मेरे हाथों को पकड़े रह काम कांचन सम्मान ख्याति तथा पृथ्वी के समस्त भोग ऐश्वर्यादि से चित्त को हटाकर हृदय के अंतस्थल से जगन्माता के समीप उन्होंने यह प्रार्थना की थी श्री जगन्माता ने भी उनका हाथ पकड़कर कर सर्वथा उनकी रक्षा करते हुए उनकी प्रार्थना को पूर्ण किया था साथ ही उनके साधक जीवन की परिपुष्टि तथा पूर्णता के निमित्त उनको जब जिस वस्तु तथा जिस प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता हुई तभी उन वस्तुओं तथा व्यक्तियों को अयाचित रूप से उनके समीप उपस्थित कर उन्हें शुद्ध ज्ञान तथा शुद्ध भक्ति की चरम सीमा पर स्वाभाविक तथा सहज रूप से आरूढ़ कराया था गीता में श्री भगवान ने भक्त से प्रतिज्ञा की है अन्यश्चितों ये जना पर्युपाशते तेषा नित्याभियुक्ता योगक्षेमं वहाम्य हम गीता नौ बाईस जो लोग अनन्न्य चित्त से उपासना कर मेरे साथ नित्य युक्त होते हैं शरीर धारण के उपयोगी आहार विहार आदि विषयों में भी किसी प्रकार की चिंता न कर संपूर्ण मन मुझ में अर्पण करते हैं अयाचित होकर भी मैं आवश्यक सभी विषयों को उनके समीप लाकर उपस्थित करता रहता हूँ गीता की वह प्रतिज्ञा श्री रामकृष्ण देव के जीवन में किस प्रकार अक्षरशः सत्य प्रमाणित हुई थी श्री रामकृष्ण देव के तत्कालीन जीवन की हम जितनी आलोचना करेंगे उतना ही उसे सम्यक रूप से हृदयंगम कर विस्मित तथा आश्चर्यचकित होंगे काम कांचन है जिस युग का एकमात्र लक्ष्य है उस परायण वर्तमान युग में उक्त प्रतिज्ञा की सत्यता को पुनः प्रमाणित करने की आवश्यकता थी सब छोड़े सब पावे श्री भगवान के निमित्त सर्वस्व त्याग करने पर आवश्यकी किसी भी विषय के लिए साधक को अभावग्रस्त हो कोई कष्ट उठाना नहीं पड़ता है इस बात का उपदेश युग युग के साधकों द्वारा मानव को दिया जाने पर भी दुर्बल हृदय विषयाबद्ध मानव वर्तमान युग में उसे पूर्ण रूपेण प्रत्यक्ष किए बिना विश्वास नहीं कर पा रहा था इसलिए मानव को शास्त्र के इस वाक्य की पुष्टता एवं सफलता दिखाने के निमित्त ही संपूर्णतया अनन्याचित्त श्री रामकृष्ण देव को लेकर श्री जगन्माता का यह अद्भुत लीलाभिनय था हे मानव पवित्र हृदय से इस बात को श्रवण कर त्याग के मार्ग में यथा साध्य अग्रसर होते रहो